राम सो हा। हा। नौमो दस श्री श्रीरामकृष्णकथा षोडश प्रच्छेद दक्षिणेशरे मणिलाल प्रभृतिसह अदय रविवासर मच्मास नवम दिवस चत्यादाद्रृष्टाब्दस्य फालगुन से सतव दिवस शुक्ला श्रीरामकृष्ण दक्षिणेवर मंदरे बहुत सह उप अस्त मणिलाल मल्लिग महेंद्र बलराम मास्टर महोदय भवनाथ राखाल लाटू हरिश किशोरीगुप्ता शिवचंद्र इदय इधमी गिरीश काली देयो। नागत्य कालिशुबोध्याद्यसता शरक्षद सद्यो दर दृष्ट पूर्णकनो नरेन्द्र प्रभृत इदानी तम न दृष्टव श्रीरामकृष्ण बद्धवाहस्ता वैष्टनी पार्वेपतना हस्तभंगो जाता है तदा भाव विफल आसी सद हस्भंगो जाता है सद्व हस्तपीडा किन्तु तदवस्था समाधिस्थ प्राय सी भक्भ्य गंभीरत एकदा पीड़ा वशादी अस्वस सो जो है सरम प्रकृति प्रकृतिस्थो भूप्वा महिमाचरणादिभक्ता वजती सच्चानंदभ विना किमें न सिद्धम व्याकुलतां विना नेष्यति अहम् क्रन्दन् वयामि स्म अवदं च हे दिनानाथ् अहं भजनसाधनहीनः मह्यं दर्शनं देयं तस्मिन् महनि तस्मिन् अहनि रात्रौ पुनः महिमाचरणाधर् माष्टमहोदयादय उपविष्टाः सन्ति श्रीरामकृष्णः महिमाचरणं प्रति एकास्ती अहेतुकी भक्ति यदि माधयुँ शक्नोि पुनः अधर वजती एकणों कींचित हस्त संवाहन करनोषि अदय मच्मास नवमो दिवस चतराष्टादशतम ख्रीष्टाब्दे मणिलाल मल्लिगवनाथ प्रदर्शनी प्रसंगम कथय त्रशीत्युत्तराष्टादशशतं ख्रीष्टाब्दादि चतुरशीत्युत्तराष्टादशशततं ख्रिष्टाब्दान्तर्वर्तिकालखण्डे एशियाटिक् म्यूजियां समीपे अनुष्ठितस्य तौ वदतः बहवो नृपा बहूमूल्यवस्तूनि सर्वाणि प्रेषितवन्तः स्वर्णखट्टादि एकं दर्शनीयं वस्तु श्रीरामकृष्णस्तरामकृष्ण श्री भक्ता प्रति साहाँ बाढ़ गमनेन एको महान लाभो तत्सव स्वाणवस्तु नाप वस्तु, वस्तु दृष्टि सर्व दुक्षा सोप्पू भूरीलाभ हृदय कलिक मुख्यांगल प्रशासन प्रादर्शय मातुल पस्यादो मुख्यांगल प्रशासक बृहत्तंभ निचय माता कानिचित प्रदर्शयत काचिमाइ्ट उत्तुंग स्तूपी सजीता ईश्वर तदैशर्यच्वर्य दिवस दाम भगवान सत्य तस्य मायाच, च मवलोक्य सर्वे परम मायिक एव सत्य प्रभो तथा तस्ोद्यान उद्यान दृष्टि उद्यान स्वामो महोदय से अन्वेषण विधात मणिमल्लिक्रामकृष्ण कि बृहद वैद्युतिको दीपो दत् तदा अस्मा चिंतती तस्य महता क्रीयती येन वैद्युतिको दीप अकारी श्रीरामक मणिलाल प्रति पुनरेकमत स एक सन् विज विराजने पुनः यो वक्ति सोपी सह ईश्वर एवं माया जीव जगच्चा संग्रहालय प्रसंग सीरामकृष्णस्था साधुसंग योगिन चिंत्र श्रीरामकृष्ण भक्ता प्रति अहम एक संग्रहालय आग्छम त्र दर्शित इष्ट पाषाणीभूत जंतु प्रस्तरी अभी दृष्टि संगगुण इति, तथा सर्वदा साधुसंगी कम आपद्य मणिम्लिक भवान यदि तत्र तकद्य दस पंचद वर्षा उपदेश प्राचलिष्य श्रीरामकृष्ण किम उपमाकृते बलराम न इतस्ततो गमनेन हस्त पीडो हस्तपीडोपो न सैत श्रीरामकृष्ण मम इच्छा ये यदि चिंत्रुयां एक चिंदय दैध दीपितैध प्रचय से योगि अपरंच चिंत्र मुखादबा प्रज्वलत कलिका गंडिका सीवम्स योगि एक साधुदीप यहाँ सलघु सोला निर्मिते सीता फले दृष्टि सत्य सीता सीताफल परम योग योगुह कामनी कांचने मन शुद्ध होती चेत योग मनसो वासो ललाटे आज्ञाचक्रे परम दृष्टि लिंगे गुह्ये नाभच अस्थ काम कांचनो साधने कृते तन्मनस ऊर्धदृष्टिवस ऊर्धदृष्टिव सर्वदा कृते सर्व ज्ञा शक्यम ऋषे सर्वदा निर्जने वा साधु व वा तस्थु अतस्ते विना आयास कामने कांचने संस्य ईश्वरे मनो योजयाम सु नि भ्यागुण पुरस्कार ईश्वर प्राथनीय यथ्येती प्रतीयते तत्ज्यम रिशी नाम ऋषीण पुरस्कार आसत एक पुरस्कार ऋषे इंद्रिय कुर अंतसृत पाणीपाद चतुर्धा कर करचरण प्रकाश न कुया संसारी जनोवती कपट है ऋजुस्वभा नवती भगवती प्रीणा वाचा अभिलपति पर विषय अत्यासक्त कामिक कांचन्यो अति प्रीति परक्षक्ष परस्तांस अभी ईश्वराभिमुखें न विधत्ते परम वाचा भक्तिरे मल्लिक प्रति काट्यम परह मणिलाल मई विषय वीरामकृष्ण सर्व विधं मनुष्यम की ईश्वर सबंधम अभी सरल नवनाथ कीदृगसरलस्वरण अन आगम्य मवोचत कम स्त्रह अस् अहतिर सरल की कि स्त्रि प्रीति नोदीयाम जगन्मात भुवनमोहिनी माया पत्नी ही भुवि अन्य आत्मीयजन प्रतीयते आत्मीयजनो जीवनमर ऐहिकामूष्मको कार्योर एक नि की दुखें वा भुंजते नर तथा मन्वते एक आत्मी नास्थ कीदी दुर्वस्था वेतन विंशतिप्युता जाता षा सुु प्राशन सामर्थ्यमस्तम्छ्यबती नीर संस्कारास्त पुत्र नूतनग्रंथ क्रयसाथ्यना शूनो उपनयनम नस्मादस्म चतुरानका भीक्षन विद्याणी पत्नी प्रकृतसधर्मी ईश्वरा मुख प्रयाणे पत्यु विशेष सहायक विधत्तेत प्रसूते अनतर द्वाभ्या भ्राता स्वृभ्याथीयते द्वाव ईश्वरभक्त किंकंक तैर संसारो विद्या संसार ईश्वर ईश्वर तथा भक्ता आधार सदन ताभ्या ईश्वर एवक स्वजन अनंतकालीन स्वजन सुखदुख न विस्मृत यथा पांडवा संसारी भक्तह त्यागी भक्तभक्त संसारीण्वराग क्षण यहाजन भाजने पय पाता छाकारो बद शुष्य संसारी जनानाम भोगा मनो वर्तत इत्यतह तावान जोगाखें मनोवर्ततराग तबती व्याकलता नवती एकदशी त्रिविधा प्रथमा तब निर्जलकादशी जलमी अग्रहण तथा यतिपूर्णत्यागी अशेषतः सन्यास्ताखिलोगेशृता यहां भक्न गृह किंचिज्ञ भोग तृतिया भोगनैवेद्यम संरक्षित तृतीयाना रूचिका षटन प्रासा एक उदर पूुंग एव रोटिका दया पयसी आसिच्य परम उपयोग्य लोका साधन भजन कुर कांचन मनसो भोगाभिमुखेत साधन भजन सम्युते हाजरा इह भूयांसी जप तपसी तपस्ती स्म परम गेहे पुत्र करत्र पुत्रक भूमि सर्व आसी अतएव जप तपंसी अचराती द्वाचो कौतादनाचल्वाचो इतो वदी मैशिनो नश्याम पुनः अद्ती कृते लोका नु कर्म शक्न संनिना चंवाही शक्ु सन्देश विनश्य दस प्रेक्षाणोंभ्यो जनेभ्यो दाँम न शक्न स्म अजन से पुरीशोपयोज्य घटल ग्रहीमं अशक्नुवं जान घटन नृशम हाजरा धन्यदर्शन समीप् आहवत आहूय च दीर्घ दीर्घवाच्रावती स्म पुनस्ता अवद राखालादीन यश्यसी ते जप तंसे सचर नक्नुवती हार कौ भ्रमती अहम जा गिरीकंदर अध्यु भस्मा कलेवर सन उपवास कौती नानाकृं निवर्तय अंतो अषयन निविष्ट चेता कामनी कांचन विलग्न मना तमहम धिकोमी परमी कांचन्यो अनभविष्टमनाजना भ्रमती चंध बनामी मणिमल्लिकयन अस्त गेहे संनिच नास्तचि स्थापित दीपनम ईश्वरोदीपन होती मणिमल्लिक नंदीया गेहे आंगली भक्त आंग्लभक्तरमी चिंत्र फुटनोट नदनी मणिमल्लिक विधवा कन्या श्री प्रभो भक्ता आंग्लरमणी उपास्ते चित्रम अस्ति, विश्वास विश्वासपर्वतम आस्था कशन आस्ते अतल अतलस्पर्श समुद्र विश्वास त्यक्त पुण्यत अतले जले निपतिष्यति पर चिंस्बिक वर आया दीपाधार तैलें आपू प्रबुद्धा आसते या सुता दुम न शक्यात ईश्वर वर य अस्त श्री श्रीरामकृष्ण सहास्यम एमं मणिलाल अन्न अंति विश्वास वृक्ष पापुण्यो चिंत्री भावनाथं प्रतिमा सर्वाणी चिरा दृष्टुम गयत कालात् श्री प्रभुर्वदयामी तदा तत्स न रोचते प्रथमत सकत्म पापमी कर्तव्य कथम पापा मुक्ति भवि परम सकत्ेमोदी सैत सकदक्ति यदि मुदीयात यदि सर्वस्मते तदा, तदा विधि शास्त्राभ्या अणुताप कर्तव्य प्राय्चि कर्तव्यमेंटा सकला भावना पुनर्न अवशिष्य यथा वक्र नद्या महता क्लेशन परम परं गापनोसी किन्तु यदि प्लव तदा रिजुवर्तमना कालेन काल गुम शक्यते, तदा तटे एव एक प्राथमिक एक्वेणुसाथमिकशायाँ बहु भ्रमणीय बहुक्ल सोढ़ राग रागभक्ते रुद्रे तो अति सौक उपजाते यहाूनधान्येत्रे येनागेण गच्छ केदार केदारगेण बहु भ्रमित्वा भ्रम्वा गी कया पी दिशा व्रज किंचितिथ पलाल सत्वे सोपानद्यास नास्त क्लेश विवेक वैराग्य गुरुवचस विश्वास एक अस्त चेन्ना भूय किम की कष्ट तथा ध्यान योगह, शीव योगह, शिवयोग योगह, विष्णुगराकार ध्यान तथा साकार ध्यान मणिलाल श्रीरामकृष्ण को नियम क्या श्रीरामकृष्ण हृदय अति प्रसिद्ध स्थान हृदय ध्यान भविमर् सहसारे वालास वैधस्थ वैधध्यान श्रोक्त परलसति स्थने तैया या तो शक्य सर्वनमें ब्रह्ममय क्वना बलिसनिधो नारायण ठ्रिभ पाद स्वर्ग मर्तितालोकान आच्छादस तमी स्थल अवशिष्ट आसत गंगातट यहां पवित्र तथा समल मृतस्थलम अभी तथा पवित्र पुनरस्तराजमूर्तिराकारध्याध्यान चराकारध्यानमति कठिन तध्याने की किमें दृश्य श्रव्य सर्वीन भविष्य कवलम स्वस्वचिंत चिंतन शिवो नृत्य कोहम कोहमीत वदन नृत्य अं शिव उच्य ध्यान समय भालदृशा भाव्यम नेति जगद उधि स्वस्वचित कर्तव्य अपर एक विष्णुग नाग्रेदृष्टि अर्धन जगाति अर्थेल अंतरे साकार ध्याने ध्यान शिव क्वचित क्वचित साकार क्वचि साकारचित कृत्य राम राम इती वदन वद्य